शिव पुराण विद्यश्वर संता इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया महेश्वर बोले आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अच्छे फल देने वाला होता है सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जब कोटिगुणे जब का फल देता है मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा होम और दर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संग मध्यान्ह के पूर्व काल में करना चाहिए मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशेष व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर हो गए